संक्षिप्त महाभारत पर्व। अर्जुन का स्वप्न श्री कृष्ण की रक्षा के विषय में विचार करते हुए सो गए उन्हें चिंता करते जान स्वप्न में भी भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया भगवान को देखते ही अर्जुन उठे और उन्हें बैठने को आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे श्री कृष्ण ने निश्चय जानकर कहा धनंजय तुम्हें तो खेदली हो रहा है बुद्धिमान पुरुष को सोच नहीं करना चाहिए इससे काम बिगड़ जाता है जो करने योग्य कार्य आ उसे पूर्ण करो उद्योग ही मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम लेता है भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा केशव मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर डाली है तो सोचता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौर निश्चय की जयद्रथ को सबके पीछे खड़ा करेंगे सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे 11 सेना वैसे जो से जो लोग मरने बच गए हैं उन सब से घिरा हुआ जयद्रथ कैसे मुझे दिखाई देगा यदि नहीं दिखा तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा और प्रतिज्ञा भंग होने पर मुझे जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है इतनी मेरी आशा निराशा के के रूप में हो रही है। है। इसके आजकल सूर्य जल्दी ही अस्त होता इन्हीं सब कारणों से मैं ऐसा शोक का कारण सुनकर श्रीकृष्ण ने कहा पार्थ शंकर जी के पास पार्श्वपथ नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है जिसे उन्होंने पूर्व में संपूर्ण दैत्यो का संहार किया था यदि तुम उसे यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कम व्यद्रत का व्यध कर सकोगे यदि उसका ज्ञान न हो तो मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करो ऐसा करने पर उनकी कृपा से तुम उस महान अस्त्र को पास जाओगे भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गए और एकागत से शंकर जी का ध्यान करने लगे कन्तर ध्यान अवस्था में शुभ ग्राम मुहूर्त के समय ने श्रीकृष्ण के साथ ही अपने हिमालय के पावन प्रदेश और मरिमान पर्वत देखा जहाँ दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा तो चारण गर्भ चल रहे थे मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब वे आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया कुबेर का बिहार वन था उसके सरोवरों में कमल खिले हुए थे थोड़ी ही दूर पर अग जल से भरी हुई गंगा थी, उसके तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम थे, उसके आगे मंदराचल के रमड़ी प्रदेश जित गोचर हुए जहां किन्नरों के संगीत की स्वर्ग आदि सुनाई देती थी इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानों को पार करने के बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा उसके शिखर पर भगवान शंकर विराजमान थे जो हजारों सूर्यों के समान हो रहे थे उनके हाथ में त्रिशूल था मस्तक पर शोभा रहा था। शरीर पर दलकल वस्त्र लपेटे भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ बैठे थे तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में उपस्थित थे ऋषि दिव्य स्त्रोत्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे उनके पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक उन्हें प्रणाम किया उन दोनों नर और नारायण को आया भेज भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हस्ते हुए बोले तुम दोनों का स्वागत है उठो विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है तुम जिस काम के लिए आए हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा भगवान शिव की यह बात सुनकर कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगी भगवान आप ही सर्व भव सर्व रुद्र वरद पशुपति उग्र उपलवी महादेव भीम त्रंबक शांति और ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध है आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं आप भक्तों पर विवाह करने वाले हैं प्रभो हमारा बरोबर सिद्ध कीजिए तद नंतर अर्जुन ने मन ही भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन किया तथा शंकर जी कहा भगवान मैं दिव्य अश्र चाहता हूँ भगवान शंकर मुस्कराये और कहे बगे श्रेष्ठ पुरुषों में तुम दोनों का स्वागत करता तुम्हारी हुई। तुम जिसके लिए हो, वस्तु अभी देता हूं। हूँ अमृत में दिव्य सरोवर है इसीलिए मैंने अपने दिव्य धनुष और बाघ रख दिए है वहाँ जाकर बाढ़ से धनुष ले आओ बहुत अच्छा करकर दो शिव जी के पार्शदों के साथ उस सरोवर पर गए वहां जाकर उन्होंने दो नाग देखे एक सूर्यमंगल के समान प्रकाशमान था और दूसरा हजार मस्तक वाला था उसके से आग के लपटे निकल रही थी श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आगमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करते हुए शत्रु का पास करने लगे तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष बाढ़ हो गए ऐसे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन उनष बान को लेकर शंकर जी के पास आए वहां आकर उन्होंने उसने वीरासन में बैठ कर उस धनुष को उठा दिया और उस पर विधिवत बांस लाकर उसे खींचा अर्जुन यह सब ध्यान पूर्वक देखता रहा और उस समय शिव जी ने मंत्र पढ़ा उसे भी उसने याद कर लिया तब इस ब्रह्मचारी ने उन धनी को पुनः सरोवर में फेंक दिया तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पार्शुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया उसे पार कर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही उनके सन्मिल में रोमांच हो आया अब वे अपने को कृतकृत मानने लगे फिर श्री और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वे अपने शिविर में चले सब कुछ अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था संजय कहते हैं इधर और बातें करते ही रहे। इतने गए, गए, राजा भी वे उठकर स्नान गृह की ओर गए वहां स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने एक सौ आठ युवा स्नातक जल्द से भरे हुए सोने के घड़े लिए खड़े थे युधि एक महीने वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और उस मंत्र जल से स्नान करने लगे वे स्नान पूजन आज से निमुक्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल में आकर खबर दी महाराज भगवान श्रीकृष्ण पढ़ा रहे हैं राजा ने कहा उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ तदनतर भगवान श्रीकृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराजमान कर राजा जुटी ने उनका विधिवत पूजन किया इसके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी वेतन लगा राट भीम से भविष्य क्षत्रिय तो महात्मा युधि की सेवा में उपस्थित हो उत्तम आसनों पर विराजमान हुए श्री कृष्ण और शातिकी एक ही आसन पर बैठे थे तब राजा युधिखी ने उन सबके सुन सुनते हुए श्री कृष्ण से रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपकी ही शरण लेकर विजय और सुख और सुख सुख चाहते हैं। हमारा हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही मधुर है आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करे पुरुषोत्तम आपको हमारा बारंबार प्रणाम है देवर्षि ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बदलाया दिखाई श्री कृष्ण बोले अर्जुन अश्वि विद्यातुर और तेजस्वी है वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संधार करेंगे मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन क्षेत्राष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जरा डालेंगे जैसे आग को को की हत्या कराने वाली पार्टी को से कर ऐसी जगह दे जहां जाने पर मनुष्य का यहां दर्शन नहीं होता साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आ तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग करके उसे प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा राजन अर्जुन आज जयद्रथ मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे उसने शोक और चिंता दूर कीजिए इन लोगों इस प्रकार बातचीत चल भी रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां आ हाँ पहुंचे भीतर आकर युधिष्ठ को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए उन्हें देखते ही युधिष्ठी ने उठकर बड़े प्रेम से गये लगाया फिर उनका मस्तक सूख मुस्कुराते हुए कहा अर्जुन आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रखंड है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न है उससे ज्ञात होता है युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है अर्जुन ने कहा भैया रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था यह कहकर अर्जुन ने अपने इकैसियों के आश्वासन के लिए वह सब वृत्त कर सुनाया जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था यह सुनकर सभी लोगों में विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे यह तो बहुत ही अच्छा हुआ तदन पर सब युद्ध धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े सबके मन में हर्ष था उत्साह था अर्जुन भी युद्ध को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले सातिकी और श्री एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए वहां जाकर श्रीकृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया इतने में अर्जुन भी अपना और सलाह हो गए फिर सार्थकी और श्रीकृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे श्रीकृष्ण ने घोलों की बागडोर हाथ में दे दी अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शक्ल होने लगे कौनों की सेना में अवस्म हुए शुभ देखकर अर्जुन से आज युद्ध में मेरी पता अब मैं वहां जाऊँगा वहां पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है इस समय राजवि की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है इस संसार में कोई भी ऐसा भी नहीं है जो तुम्हे युद्ध में हरा सके तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो तुम पर या पर ही, ही रक्षा में रहना जहाँ भगवान वसुदेव हैं, जहाँ भगवान वाषदेव है और मैं नहा किसी विपत्ति की संभावना नहीं है अर्जुन के ऐसा कहने पर की बहुत अच्छा कहकर जहाँ राजा थे वहीं चला गया